काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लोग सुनाते हैं और उनका एक्सपीरियंस सुनने के बाद हम सभी को एक मोटिवेशन मिलता है जो हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं तो आइए इसी लक्ष्य को लेकर हम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को शुरू किया था आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ रॉयल राजस्थान के चेयरमैन दीपक पाठक जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से दीपक पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद जी सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना था मैंने दो तीन बार मैं यहाँ पर आया था लेकिन आपसे मुलाकात आज ही हो रही है और कुछ रिकॉर्डिंग भी हमने बच्चों की की थी कुछ प्रोग्राम्स भी किए थे आज आपसे मिलने का मौका मिला है और मैं चाहूँगा कि हम आप अपने बारे में विस्तार से बताइए जी धन्यवाद जो आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मेरे जिंदगी के कुछ पल मैं आपके साथ शेयर करूँ सो मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब डेढ़ साल का था तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था और मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी की सिर्फ फ़ोटो में देखा है बाकी मैंने कभी उनको देखा नहीं है मेरा पूरा जो परवरिश है मेरी माँ ने किया है और तेरह साल की उम्र में उनका भी स्वर्गवास हो चुका था हम दो भाई और एक बहन है और जब से तेरह साल की उम्र से ही आ, मेरी पढ़ाई का जो भी जिम्मा था मेरे भाई भाई ने उठाया जो मिस्टर छगन लाल बाबूलाल जी पाठक उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया बारह साल की उम्र से उन्होंने भी जॉब स्टार्ट किया था वहाँ से हमने अपनी जीवन यात्रा शुरू की तेरह साल के बाद मैंने अपनी एस एस की फिर एक दिन ऐसा था कि हम लोगों को अच्छे मार्क्स आने के बाद भी कॉलेज में एडमिशन उस टाइम पे कॉलेज हुआ करता था टेंथ के बाद में हमें उस टाइम ऐसी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी थी कि हम लोग कॉलेज के पैसे भी नहीं भर पाते थे और फिर किसी इसी कारण से हमें अपने पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ी हमने 16 साल की उम्र से जॉब स्टार्ट किया और तब से लगातार हमारी जिंदगी उतार चढ़ाव में चली आ रही है हम दोनों भाइयों ने काफी संघर्ष किया यहाँ तक आप मैं आपको कहना चाहूँगा रेडियो मधुबन के माध्यम से कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ आप एक हार्ड वर्क करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं और वो ही हमने किया ईमानदारी के साथ हमने बहुत हार्ड वर्क किया 16-16, 18-18 घंटे तक हमने काम किया यहाँ तक कि हम जहाँ भी जॉब भी करते थे तो हमारे जो डायरेक्टर वगैरह होते थे वो हमसे एक घंटा लेट आते थे हम जाके पहले ऑफिस में काम स्टार्ट कर देते थे और आपको बताऊँ कि शाम को जब ये कंडीशन होती थी कि हम ऑफिस में बैठे होते थे हमारे डायरेक्टर हमको ये कहते थे कि साहब आपको घर नहीं जाना है क्या आपके घर पर कोई नहीं है क्या मुझे तो जाने दो कम से कम तो ये जिंदगी में जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी हमने धीरे धीरे जॉब करते हुए हमने कपड़े की फैक्ट्री लगाई और तो फैक्ट्री में भी हमको काफ़ी नुकसान हुआ हमारी फैक्ट्री में आग लग गई फिर हम मतलब मेरी ज़िंदगी में मैं आपको कि मैं पांच बार जीरो से मैंने स्टार्ट किया है अपनी ज़िंदगी को बहुत से संघर्ष किए यहाँ तक कि होटलों में भी काम किया मैंने लेकिन फिर ईश्वर ने हमारी परीक्षा जितनी लेनी थी उतनी ले ली और हमें फिर एक मोटिवेशन हमारे कजिन ब्रदर है मिस्टर रविशंकर मोडीराम जी पाठक उनसे मिला उन्होंने भी अपनी काफ़ी जिंदगी संघर्ष में बिताई थी उन्होंने हमसे हमसे एक ही बात कही कि आप कभी जिंदगी में हारो मत आप लड़ते रहो और वही हमने दोनों भाइयों ने मिलकर यही किया और पुणे में आज हम वेल well स्टैब्लिश है आज पुणे में हमारे ऑयल रिफाइनरी के प्लांट चल रहे हैं प्लास्टिक फैक्ट्रियाँ चल रही है बाकी फैक्ट्रियों में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है और काफ़ी बड़ा नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश कर लिया है और सिर्फ और सिर्फ ये हमारी हार्डवर्किंग की वजह से हुआ है उसके बाद हमारे माता पिता यही पास में रोईडा से बिलोंग करते थे तो हमने सोचा कि उनके नाम से इस एरिया में कुछ किया जाए तो हमें दो हमारे ऑप्शन थे एक तो हम हॉस्पिटल स्टार्ट करें या फिर हम स्कूल स्टार्ट करें तो हमने हॉस्पिटल के लिए हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था और हमें ऐसे कोई लोग भी नहीं मिले जो हमारे साथ मिल कर काम करें लेकिन फिर हमने स्कूल की फील्ड में जाना सोचा कि क्यों ना हम पुणे से है पुणे में हमारा इतना नेटवर्क है तो वहाँ की टेक्नोलॉजी लाके हम यहाँ के बच्चों को ट्रेन करें कि आगे चल के वो जब बड़ी सिटियों में जाए तो उनको इस तकलीफ़ों का सामना न करना पड़े उनको जो बड़ी सिटियों में मेट्रोपोलिटन सिटी में जो भी एजुकेशन मिलता है वो इस आबू रोड में या राजस्थान के सिदोई डिस्टिक में मिल सके तो हमने यहाँ पर आज से आठ साल पहले एक स्कूल स्टैब्लिश किया जिसका हमने हमें पहले से ही राजस्थान से बहुत प्यार था हम यहीं से बड़े हुए तो हमने सोचा कि हम इसका नाम रॉयल राजस्थान रखेंगे क्योंकि एक टीम ही क्रिकेट की हुआ करती है जो राजस्थान रॉयल बोलती है लेकिन हम कह रहे हैं कि रॉयल राजस्थान सो इस पे हमने स्कूल का नाम रॉयल राजस्थान रखा और ये स्कूल हमारे फुल माता पिता को समर्पित है हम आज भी स्कूल में सिर्फ बच्चों को एक नॉमिनल फीस लेके पढ़ाते हैं और आज भी हमारा आधा जो एक्सपेंस है वो हमारा ट्रस्ट है हमारे माता पिता के नाम से है डाईबेन बाबूलाल पाठक चैरिटेबल ट्रस्ट वही इसका आधा एक्सपेंस जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है वो खुद हमारा ट्रस्ट उठाता है हमारा पूरा ट्रस्ट ऑल ओवर इंडिया में काम करता है हमारे माता पिता का तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक स्कूल स्टार्ट किया और हमारे निरंतर कोशिश यही रहती है कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे टीचर अपॉइंट करें अच्छे से अच्छे प्रिंसिपल लेके कर आए और बच्चों को वो जब सब फैसिलिटी दे जो यहाँ के बच्चों को नसीब नहीं होती है तो स्कूल के लेवल में आज आप देखेंगे तो हम इस रॉयल राजस्थान में एक जीरो पीरियड हमने एक ऑर्गेनाइज किया है जो यहाँ पे पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं है उसमें हर एक बच्चों को हम उस चीज़ उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं कि वो किस में सबसे अच्छा है और उसी के लेवल से उसको हम उस जीरो एक्टिविटी में उसको तैयार करते हैं और यही कारण है कि आज हमारे बच्चे इंडिया लेवल पे कंपटीशन में भाग लेने जाते हैं जैसा कि आपने पहले भी हमारे कराटे कंपटीशन वगैरह देखे हुए हैं तो हम लोग इसी तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाते हैं दीपक सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जो जीवन है शुरू हुआ और फिर रॉयल राजस्थान जो स्कूल आपने इस्टेब्लिश किया है उसका एम क्या है वो भी आपने बताया है चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ हमारे सभी जो लिस्नर हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप रोएडा से बिलोंग करते हैं आपने कहा उस समय जब आपका जन्म हुआ उस समय वहाँ पर रोएडा में क्या सिचुएशन था किस तरह का माहौल था क्योंकि आज थोड़ा सा अलग चालीस पैंतीस साल हो गए होंगे तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जन्म स्थान के बारे में कुछ खास बातें बताइए बहुत ही एक अच्छी बात मैं बताता हूँ कि जब मैं रोएडा में पढ़ता था तो वहाँ पे लाइट नहीं हुआ करती थी और ग्राम पंचायत के तौज से अलग अलग एरिया में आपको पता होगा कि पहले वो रॉकेल घासलेट जो आता है उसके दिए जलाए जाते थे हरक एरिया में वो बंदा आता था और दिए जला के जाता था हम उसी दिए के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे और लाइट की तो कोई फैसिलिटी थी नहीं घर कोई इतना हाई था नहीं बारिश में हमको बैठने की इतनी तकलीफ होती थी कि अगर ऊपर के फ्लोर पे चले गए तो वहाँ पानी टपकता था नीचे आए तो बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी मतलब उस टाइम का रोएडा और आज के रोएडा में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उस टाइम पे हमारे पूरे गांव में एक ही बस आती थी सुबह नौ बजे और शाम को छः बजे उसके अलावा कोई बस नहीं होती थी अगर हमको जाना है तो वो घोड़ा गाड़ी उस टाइम हुआ करती थी उसमें हम बैठ के जाते थे स्वरूपगंज हमारा नियर में जी पढ़ता था आबू रोड तो हमने देखा ही नहीं था आबू रोड तो जब मैं टेंथ में आया तब मैंने आबू रोड देखा था क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी वहाँ से आने की बहुत ही अलग रोयडा था उस टाइम का और लेकिन आज का जो जनरेशन है उसको जब देखता हूँ तो तकलीफ होती है कि हम लोग उस टाइम पर कोई फैसिलिटी नहीं होने के बाद भी हम लोग पढ़ते थे हमारे गुरुजनों का सम्मान करते थे लेकिन आज के जो यंग जनरेशन है वो टीचर को वो रेस्पेक्ट नहीं देता है आज उनके पास पूरी फैसिलिटी है लेकिन आज वो दिन भर मोबाइल टीवी में उसी में लगा रहता है लेकिन हमारे लिए तो वो लोकल गेम्स ही थे जिसपे हम अपना एंजॉय करते थे <laughs> तो गेम्स के बारे में बताइए किस टाइप के गेम्स थे हम लोग जब छोटे थे तो कबड्डी फुटबॉल कबड्डी फुटबॉल तो बहुत बड़ी बात होती थी फुटबॉल तो थे नहीं हमारे टाइम पर लेकिन कबड्डी है कोको है ये तो हम खेलते थे एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग गेम था मैं आपको बताऊं कि एक आंवला पीपली करके एक गेम होता है उसमें बच्चा जब उसको लकड़ी से खेलता है और दूसरे बच्चे पकड़ के उसको आउट करते हैं तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग गेम था गिल्ली डंडा हम लोग खेलते थे मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे उस टाइम पर और शाम को जब थक के आ जाते थे तो मां के यहां पे रोटियां कम पड़ जाती थी इतनी हम रोटियां खाते थे जबरदस्ती हमको उठाया जाता था कि अब बस हो गया उठ जाओ <laughs> तो फिजिकली हम लोग इतने फिट थे कि 24 घंटे हमको भूख लगी रहती थी <laughs> जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे श्रोता जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं अगर 40-50 साल पीछे आप अगर चले जाते हो कुछ यादों को अगर आप ताज़ा करते हो दीपक पाठक जी जिन बातों को याद कर रहे हैं शायद आपको याद आ गया होगा आपके गांव की बातें याद आ गई होगी आप भी जिस तरह से गिल्ली डंडा या फिर जो भी गेम खेलते आवला होंगे आंवला पीपली है <laughs> कबड्डी है और ये सारी चीजें जो बिना इंस्ट्रूमेंट के चीजें चलती थी और घरेलू चीजों के साथ खेलते थे बाद में ये सारी चीजें आ गई हैं तो शायद आप सभी को याद आ गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कुर रहो सबसे दूर हो गई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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं दीपक पाठक जी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे आप पुणे में अभी जो है एक अच्छा फॉर्म आप चला रहे हैं तो उसकी जो स्थापना है या जो सफलताएं आपको मिली हैं बताइए जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि हार्ड वर्किंग किसी भी संस्था को खड़ी करने के लिए ज़रूरी है मैं आपको बताऊँ कि हमने जब ये संस्था खड़ी की थी तो हम लोग आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में वड़ापाव मिलता है और उस टाइम पे हमारा एक टारगेट था कि हम दो भाई थे एक एक वड़ापाव खाते थे और दो सौ का पेट्रोल डलवाते थे स्कूटर में और फिर पूरे दिन मार्केटिंग करते थे लेकिन हमने कभी अपने जीवन में हार तो मानी नहीं है हम असफल होते रहे और मैं तो ये कहता हूँ कि हर इंसान को असफल होना जरूरी है एक बार जीवन में जिससे उसकी सफलता की उसको कदर पता चले कि सफल व्यक्ति कैसा होता है असफल कैसा होता है अगर उसने हमेशा सफलता ही हासिल की है और जब वो असफल होगा जीवन में तो टूट जाएगा इससे अच्छा है कि वो पहले असफल हो और बाद में सफल हो तो वो सफलता उसकी हमेशा लंबे समय तक रहेगी तो हम लोगों ने धीरे धीरे कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट लिए कंपनियों से कुछ ऑफिसर्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमको देखा हमारी मेहनत को देखा उन्होंने हमको गाइड किया कि आप ऑयल रिफाइनरी में जाओ हम आज भी पोल्यूशन पे काम करते हैं पूना में हमारे पोल्यूशन के ऊपर जैसे कि आप बहुत सी इंडस्ट्री अपने आबू रोड में भी है दूसरी सिटियों में भी है आप देखेंगे नालों में गटर में आपके वो जो काला पानी बहता है किसी का लाल पानी बहता है किसी में फोम होते हैं झाग आते हैं तो वो एक पॉल्यूशन है और कंपनियां ये करती है कि वो अपना एक्सपेंस बचाने के लिए वो नाले में डाल देती हैं और जिसका खामियाजा ना हम सभी लोगों को भुगतना पड़ता है वो जाके हमारे कुएं नदी नालों में बहता है और फिर उससे बीमारी पैदा होती है तो हमने ये एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हम ऑयल जितना भी कंपनियों का वेस्ट ऑयल जितना कंपनियों का वेस्ट वाटर निकले उसको हम रिसाइकल करें और हमने फिर इसके लिए दिल्ली में CPCB पी सी बी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जाके बात की कि साहब हमारे पूना में इतना पॉल्यूशन हो रहा है तो इसका क्या हल है तो उन्होंने हमको बताया कि एक इस टाइप की हम लोग परमिशन देते हैं कि आप उसको पानी को न्यूट्रल करें और उसको फिर गार्डनिंग में यूज़ करें तो उसकी परमिशन हम लेके आए उसके साथ में ऑयल वगैरह भी बहुत सारा कंपनियाँ फेक देती थी तो हमने उन कंपनियों से चार्जेस दे दे के उनसे वो ऑयल परचेज किया और आज ऊना में मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप कहीं भी जाके आरआर स्क्रैप के नाम से अगर पूछेंगे कि ऑयल रिफाइनरी किसकी है तो आपको कोई भी बता देगा कि आर स्क्रैप सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पर और हम लोग हर कंपनी को जाके बताते हैं कि आप कृपया इसको ज़मीन में ना डालें आप हमें दें हम आप उसको ऑटोमेटिक प्लांट लगाए हमने उसमें टोटल ऑयल जो है मोटर से हम लोग और दूसरे जो भी केमिकल पार्ट है वो हम लोग उसको न्यूट्रल करके और फ्रेश वाटर बना के उस वाटर को हम लोग गार्डनिंग में यूज़ करते हैं जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए हमको एक अच्छा एन्वामेंट मिलेगा अदरवाइज़ अगर हम लोग इसी तरीके से करते रहे तो मेरे को नहीं लगता कि अपनी ये ज़मीन है वो धीरे धीरे बंजर होती जाएगी और आने वाली पीढ़ी को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी और ख़ास राजस्थान गुजरात में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरह का कोई आपका ऑल वाला फैक्ट्री है या तो उन सभी चीज़ों को रिसाइकल करने का जो सिस्टम है वो आप भी लगा सकते हैं जिससे लोगों की सेवा हो सके और राजस्थान गुजरात में पॉल्यूशन फ्री करने का एक जो बीड़ा है आप उठा सकते हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं कि राजस्थान गुजरात में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएसन है जहाँ पर हम लोग आज उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा पैमाने पे ये चीज़ें बढ़ जाएं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग सतर्क हो जाए सब मिलके कुछ ऐसा काम करें जैसे पुणे में दीपक पाठक जी ने किया है वैसे ही आप भी करेंगे तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव काम होगा सेवा भाव के साथ आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और दुआएँ काफ़ी आपको मिलेंगी क्योंकि ये पॉल्यूशन रोकना कोई एक आदमी का काम नहीं है ये पूरे समूह का काम है और इसमें टाइम भी लगता है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी लगता है सभी चीज़ों को मैनेज करके आपको ये चीज़ें करनी होगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खुशी हो रहा है कि आपने ये संदेश दिया और ये अपना खुद का सोशल सर्विस है उसके बारे में आपने बताया है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि पूना मुंबई आपका घूमना हुआ है तो वहाँ पर फिल्मी दुनिया बहुत ही ज़्यादा बूम है और फिल्म इंडस्ट्री भी बात अच्छी तरह से वहाँ पर काम करती है तो फिल्में भी आपने देखी होगी कुछ और कुछ गाने भी आपने सुने होंगे ओल्ड मेलोडीज़ तो मैं चाहूँगा कि कौन सी एक फिल्म जो आपको बहुत पसंद आई और एक हाथ गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए जब से होश संभाला है तब से फिल्में तो बहुत कम देखने का मौका मिला है क्योंकि पूरी लाइफ ही स्ट्रगल में चली गई है मैं सिर्फ अपने जीवन में अपनी माँ को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और आज भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ तो मेरे आपसे यही गुजारिश है कि आप एक वो माँ वाला गीत जो माँ तू कितनी अच्छी है कितनी बोली है वो अगर सुना दे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं आपके और रेडियो मधुबन के जितने भी दर्शक हैं उनको भी शायद अपनी माँ की याद ताज़ा हो जाएगी <laughs> ही अच्छा गीत आपने याद कराया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये गीत सुनकर अपने माँ की याद आ गई होगी और कहीं ना कहीं हम जिनसे पालना लेते हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है उनका जो है कर्ज रहता है हम पर उन्हें कभी भी हम लोग पेड़ नहीं कर सकते लेकिन यादें हमारे साथ रहती हैं वो प्यार वो स्नेह हमेशा हमारे साथ दुआओं के साथ चलता रहता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें दीपक पाठक जी से हो रही है और लास्ट में मैं कहूँगा हमारे श्रोताओं के लिए एक मैसेज के तौर पर हमारे युवा साथी भी सुनते हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे मेरा मानना यही है कि आज आपका जो भी साथी है वो आपका परिवार है परिवार से बढ़ के आपके जीवन में कोई नहीं होना चाहिए ना कभी हो सकता है आप फ्रेंड सर्कल के साथ में घूमोगे आपको अच्छे फ्रेंड भी मिलेंगे जरूरी नहीं है कि सब बुरे ही फ्रेंड होते हैं लेकिन आज अपने समाज में जो जॉइंट फैमिली है उसका रिवाज टूटता जा रहा है लोग शादी के पहले अलग हो जाए शादी के बाद अलग हो जाते हैं तो उसमें संगठन कहीं ना कहीं आपका नहीं बन पाता है तो मेरी आपसे सभी से गुजारिश है कि आप एक जॉइंट फैमिली में बिलोंग करें जो जॉइंट फैमिली ही आपको आगे ले जाएगी और सुख दुख में आपका साथ देगी धन्यवाद दीपक पाठक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोता भी इस बात को समझ रहे हैं कई बार हम लोग चर्चा करते हैं रेडियो पर तो इस तरह की बात यह आती है कि आज पहले जो जॉइंट फैमिली थी बड़ा परिवार होता था आज वो बड़ा परिवार छोटा छोटा बनते जा रहे हैं टुकड़े में बटता जा रहा है न्यूक्लियर फैमिली होता जा रहा है सिंगल लोग रहना पसंद कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो भारत देश की परंपरा है उससे हट के हम लोग जा रहे हैं इसमें आजादी तो मिलती है लेकिन अपनापन नहीं मिलता है आजादी आपको मिल जाएगी आप अलग अलग रहने चले गए तो आपको आजादी मिलेगी लेकिन सुकून नहीं मिलेगा अपनापन नहीं मिलेगा उसमें ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल लोग बेचैन रहते हैं अलग रह के भी तो यही कारण है कि आपको आजादी मिलती है फ्रीडम मिलती है लेकिन फ्रीडम के साथ जो सुख चाहिए हैप्पीनेस चाहिए वो तो एक साथ परिवार में रहने में मिलती है कि अगर हम लोग देखें दस लोग हैं परिवार में इकट्ठा बैठ के खाएंगे या इकट्ठा बैठ के कुछ करते हैं तो बड़ा खुशी मिलता है वो चीज़ें शायद हम लोग पूरी तरह से मिस कर गए हैं आज के समय में वो फिर से अगर हम लोग अगर सुखी रहना चाहते हैं हैप्पी रहना चाहते हैं परिवार के साथ रहें मिल रहें चाहे हमारे विचार अलग हो लेकिन मिलकर रहने में क्या हर्चा है मुझे लगता है कि हम सभी लोग विचार भले आपके अलग हो आपके काम अलग हो लेकिन मिलकर रह रहकर आप अपने विचारों को एक दूसरे का सम्मान दें हर व्यक्ति की अपनी यूनिक क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को समझ के उस तरह से रिगार्ड देते हुए साथ में रहने में बढ़ जा है साथ में रहने में बहुत खुशी मिलती है तो चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज दिया धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते सुनते रहो मुस्कुर रहो